रखो, क्या का कि श्री राम जन्मोत्सव का आनंद सूर्य भगवान ले रहे रात्रि नहीं ले पा रही और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद रात्रि लेगी सूर्य भगवान नहीं ले पाएंगे पर चंद्र तुम इस अवतार में भी साथ हो और उस अवतार में भी अभी मैं राम चंद्र हूं और अगली बार कृष्ण चंद्र होकर आऊंगा चंद्र रहे मतू अब राम के साथ में नाम देखो भैया भगवान सबको सुखी चंद्र को भी वरदान रात्रि को भी वरदान सूर्य देवों को जन्मोत्सव का आनंद शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जब दान बटने लगा शिव जी बोले हम भी चले गए का संग हम दो ंकर जी बोले हम भी गए थे कागभ सुन और हम कि जब सबको मिलना है तो हमें भी मिले तो आप तो पहचान लिए गए होंगे पार्वती जी ने पूछा कौए के रूप में काग सुन जी और आप इस रूप में शंकर जी बोले हम दोनों ने अपना अपना रूप बदल दिया था मनुष्य का साधारण और ये साधारण बनकर आप क्यों गए हम बोले हम भगवान को देखने गए थे कि अपने को दिखाने गए थे हा? हम लोग भगवान को देखने जाते हैं कि अपने को दिखाने जाते हैं लोग देखने के हम भी आए <laughs> पर शंकर जी बिल्कुल सामान्य दर्शन हो जाए किसी तरह बने क्या शिवजी ने कहा चाहे एक काम करते हैं ज्योतिषी बन जाए शिवजी जी ज्योतिषी बन गए काबू सुनी शिष्य संग पोथी पत्रा बगल में दबाए सबसे कहते देखो देखो ऐसी ऐसी जूत सी उत्तराखंड से आए हैं शंकर पंडित भूत भविष्य वर्तमान ऐसे बता देते हैं अब सभी माताएं अपने अपने बालकों को लेकर बाबा इसका हाथ देखो बाबा इसका हाथ देखो शंकर भगवान के लिए असंभव क्या है त्रकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शिव सब कुछ बता देते, रहे शिव सर्वज्ञ जान सब इतने में राजमहल की दासी दिखाई दी अपने बेटे का हाथ पकड़े राजमहल की तरफ जा रही थी शंकर जी ने कागज सुन से कहा बच्चा इस इस मैया को मैया को। बुला न यही राजमहल में प्रवेश दिला सकती है <coughs> अरे सुन सुन सुन ऐसे ज्योति रोज आते हैं रेखा दिखा ले क्या दासी दासी आई बाबा देखो के बेटे का भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया दासी बोली राजमहल की दासी थी बाबा क्या दक्षिणा दी सेवा अरे तुझसे क्या लेना जहाँ से सबको मिलता है वहीं से हमें मिल जाए जहां से तुम्हें मिलता है दाता एक कह किसी तरह राजमहल में प्रवेश दिला दे कोशिश करूंगी बाबा गई राजमहल में माता कौशल्या ने कहा कि आज देर कैसी हुई दासी बोली मैया देर का कारण यह है महारानी जी अवध k okay. आगमी आया है आगमी म्योति भैया कौशल्या बोली इतना बड़ा शहर है ऐसे ज्योति तो आते ही रहते दासी बोली ये ऐसे वैसे ज्योति नहीं है करतल देख कहत सब परिचय पिचय पि मैया अवधार आगमी देख हां देखते ही सब कुछ बता दे तो सुनी हुई बात कह रही दासी बोली नहीं देखकर आई हो बहुतों का तो हमारे सामने ही बताया और हमारे बेटे का बता दिया अच्छा क्या नाम है कहां के रहने वाले हैं उम्र क्या है बूढ़ो बड़ो प्रमाण ब्राह्मण शंकर नाम सुहाय उनका नाम शंकर पंडित है बड़े प्रामाणिक ब्राह्मण है वयो वृद्ध है मैया बोली तो बुला ला मैं भी रामलला का हाथ दिखाऊंगी दासी दौड़ी दौड़ी गई और बोली बाबा चलो भाग के खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए रामलला को हाथ शिवजी जी बोले कागज सुन जिसे के बच्चा उठा सामान चल और लोग बोले बाबा हमारा भविष्य हमारा भविष्य हमारा हमारा भाग्य बताओ हमारा शंकर जी बोले अब तो हम अपने ही देखेंगे और सबके बहाने अपने ही तो देख रहे थे इतनी देर से अब तो हम आहा। भगवान को पाने का अवसर मिले तो सब छोड़कर आगे बढ़े दोनों गुरु शिष्य प्रसन्न होते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचे दासी बोली बाबा ये राजमहल है यहां नियमावली बड़ी तगड़ी है हर कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता आज्ञा केवल आपके लिए हुई है आपका ये शिष्य अंदर नहीं जा सकता शंकर जी बोले कोई बात नहीं बच्चा है बाहर बैठेगा लड्डू पूड़ी का कुछ प्रसाद भेज देना पाएगा कागुसुनी बोले बाबा कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहा हूँ लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हमें शंकर जी बोले अब ये तो अपने अपने भाग्य की बात है कागुसुनी बोले वाह ज्योति क्या बने भाषा भाग्य की बोलने लगे शिवजी बोले तो उसमें भाग गया उसमें क्या किया जा सकता है कागज सुन बोले या तो हमें साथ ले चलो नहीं हम आपका भी भाग्य बिगाड़ देंगे सारी पोल खोल देंगे बता देंगे श्री शंकर जी बोले सुनो सुनो सुनो अभी बीच में गड़बड़ी मत करना हम कोई युक्ति लगाते शिव जी बोले दासी सुनो सुनो एक बात इसके बिना काम बनेगा नहीं क्यों मैं तो बूढ़ा आदमी हूं आंख से कम दिखाई देता है रेखा तो यही देखता है ये जो बालक है निगाह तेज है हाथ पकड़कर रेखा ये देखता है अच्छा रेखा ये देखता है हाँ यही देखता है दासी बोली बाबा फिर ये अंदर जाएगा आप नहीं जा सकते कागुल सुन लीजिए बोले हाँ ठीक है ये क्या करेंगे अंदर जाके बूढ़े यही बैठे अपने भजन करें इन्होंने हमें सब सिखा दिया है हम सब बता देंगे शंकर जी बोला अच्छा वारिचिन कुछ सुनी बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है उसमें कोई क्या शिव जी बोले जाओ जाओ दास बोले ले जाओ ले जाओ आना पड़ेगा हमारे बिना काम बनेगा नहीं क्यों आप तो कह रहे थे रेखा ये देखता हाँ रेखा ये देखता है और यही देख देख कर मुझे बताता है पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं वो तो मैं वर्णन करता हूं <coughs> काज बने नहीं जुगल बिन करो नोष रेखा देखत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दो ऐसा महारानी से पूछो माने का दोनों को यह संग शिशु शेष्य सुनत कौशल्या भगवान शंकर और कागो गुरु शिष्य ज्योतिषी और उनका शिष्य अच्छा भगवान क्या करना चाहते शंकर जी को इस रूप में बुलाया तो यहां भी एक मर्यादा स्थिर करनी है भगवान को इसको बोलते हैं अतिथि सत्कार हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव शंकर जी आचार्य है महिदेव है ब्राह्मण हैं विद्यावान हैं इनके प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए ये अतिथि और द्वीय सत्कार और किस तरह किया गया यह भी देखो गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत वर्णन किया चरण पखारी पूजी दियो आसन पहले चरण धोए दशरथ जी तो मगन हो गए कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम के घर में आए और जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु प्रकट हुए हो हु? जहा गुरुदेव की मर्यादा हो जहाँ भक्ति की मर्यादा हो देवताओं की मर्यादा महिमा हो यज्ञ की महिमा हो धर्म की महिमा हो और वहाँ आज धर्माचार्य के लिए अगर ऐसा हो तो कौन सा आश्चर्य है चरण पख पूजी दिशन पूजा की आसन पर बिठाया और उसके बाद आसन बसन पहिरायो दी आसन बसन पहिरायो चरण धोकर पूजा की आसन पर बिठाया भोजन कराया नवीन वस्त्र धारण कराया और उसके बाद मेले चरण चारु चारों सुत मेले चरण चारु चार सुत माथे हाथ दिवायो हाथ माथे हाथ देवाय हाथ देवाय हाथ देवा माता कौशल्यान बाबा के चरणों में चारों पुत्रों को डाल दिया चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, पर मर्यादा है अतिथि भगवान के रूप आचार्य भगवान के रूप है और इन्हें इनके चरणों में कौन प्रणाम करने का भगवान राम ब्रह्म व्यापक जग जाना राम जी साक्षात क्षात ब्रम्न माया वशवर्ती विश्वखिल्मादिदेवासुरा यद भाति सकल रज्जौकोधे स्ततीहम तमशेष कारण परम राख्यमीशम हरि रामजी ब्रह्म है लेकिन लोक लीला में मर्यादा की स्थापना कर प्रणाम करते हैं हम स्वरूप से ब्रह्म हैं पर रूप से तो राजकुमार हैं और ये ब्राह्मण देवता था देवादिदेव शंकर जी बोले हम तो बनकर आए हैं नहीं ज्योति आप तो जानते हो राम जी बोले तो आप भी जानते हो हम भी बनकर ही आए हम ये थोड़े ही हैं जो है जी बोले तो आप प्रणाम कर रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है भगवान बोले अच्छे बुरे की बात नहीं जो बने हो उसकी बनाए रहो <laughs> एक महात्मा बड़ा सुंदर उपदेश देते दे थे दे। वो देते दे थे कि एक हम हैं और एक हम बने हैं तो का ये देखें कि हम किसके हैं और किसके लिए बने हैं तो कहा कि हम हैं तो भगवान के पर भगवान ने जगत का बना के भेजा तो जिनके हम बने हैं और जो हमारे लिए बने हम जिनके तो जिनके बने हैं उनसे बनाकर रखें और जिनके हैं उसके होके रहे जिसके हैं उसके होके रहे और जिसके बने हैं उसके बनके के रहें उसके बनके के रहें और उसके उससे बना के रहें लेकिन इस बनने और बनाने में अपना होना ना भूलें यही जीवन जीने का ढंग है जैसे मान लो कोई पुरुष श्यामलाल नाम था नाटक में उसे महिला पात्र बना दिया गया अब वो बिमला देवी हो गया समझना तो श्यामलाल उसका होना है विमला देवी वह है, बना है तो होने को जानता रहता है बने का अभिनय करता रहता है अजब भूलकर भी वह यह जानता है कि मैं पुरुष हूं लेकिन बने का ध्यान रखकर ही कहता है, मैं आ रही हूं मैं वहां जाऊंगी मैं बोल रही थी जबकि वो जानता है कि मैं रही थी नहीं रहा था रहा जानता है कि मैं आऊंगी नहीं आऊंगा लेकिन होने को जानकर भी नाटक न बिगड़े इसीलिए ये लोक मर्यादाएं हैं और मर एक आदमी को मर्यादा तो ससीम कर देती मर्यादा अरे देखो एक बात बताएं ससीम हुए बिना कोई असीम तक पहुंच ही नहीं सकता ससीम हुए बिना कोई असीम तक नहीं पहुंच सकता अरे समुद्र असीम है पर नदी ससीम है उसके दो किनारे हैं और किनारे ही बिखराव को रोके हुए हैं ये मर्यादा ही है जो हमें स्वच्छंद नहीं स्वतंत्र प्रवाह देकर उस असीम परमात्मा तक पहुंचा देती है लेकिन अगर हम मर्यादाएं तोड़ देंगे तो नदी बिखर जाएगी और बिखरा हुआ जल कभी समुद्र तक नहीं पहुंचता बिखरा हुआ जल कभी समुद्र तक नहीं पहुंचता बहता हुआ जल समुद्र तक पहुंचता है और बहता तब है जब किनारे होते हैं और बिखरता तब है जब किनारे नहीं होते हैं आज हमारा जीवन बिखर गया है क्योंकि मर्यादा के किनारे टूट गए हैं इसलिए हम बिखरे हुए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र सुनकर अगर हम मर्यादा के दो तटों के बीच में बहे तो ये बहता हुआ जीवन निश्चित परमात्मा तक पहुंच जाएगा बिखरा हुआ जीवन इसलिए मर्यादाएं हैं जस मर्यादा जगत की बांध दई करतार राजा रंक जति सती करत सोई व्यवहार सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं अपने अपने सीमा क्षेत्र में एक बार कि मुझे बात याद आई वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत पूज्य पाद साक्षात ब्रह्म स्वरूप चलते फिरते अवधूत महापुरुष श्री उड़िया बाबा जी महाराज अनोखे महात्मा थे अद्भुत उनके पास एक उनके गृही भक्त गए महाराज निमंत्रण देने आया हूं बेटे का विवाह है संत मंडली के संगा आप पधारो बाबा मुस्कुराए निमंत्रण स्वीकार है पर बेटे के विवाह में हम सब संतों को मत ले चलो जब विवाह होकर बधू आ जाए तो किसी दिन सत्संग रखना तो आशीर्वाद देने आ जाएंगे पर विवाह में मत ले चल तो बोला क्यों महाराज विवाह में आप क्यों नहीं चले देखो बोले सबको अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए तुम गृहस्थ हो तुम्हारी अपनी मर्यादा है हमारी अपनी मर्यादा है उसका ख्याल रखना चाहिए नहीं तो महाराज होगा क्या गड़बड़ क्या होगा बाबा बोले मान लो हम पहुंचे उसी दिन विवाह के दिन तो दो चार संत हमारे साथ रहेंगे और हमारे प्रति तुम्हारी बड़ी श्रद्धा है तो तुम पूरा परिवार क्या करोगे पहले तो प्रणाम करोगे फिर आरती उतारोगे तिलक लगाओगे माला पहनाओगे ऊंचे आसन पर बिठाओगे हाथ जोड़कर खड़े रहोगे प्रणाम करोगे तो ये करोगे कि नहीं बोलेगे तो करना ही चाहिए तो बोले अगर हम लोगों का इतना स्वागत सत्कार देख कर, तुम्हारे बेटे के मन में वैराग्य हो गया कि इनमें बड़ा मजा है बेकार झंझट में फंस रहे हैं और उसको लगे कि ये ठीक है और कहीं उसको वैराग्य हो जाए और वही कहीं बाबा जी बनने के लिए भाग जाए तो हमारा ले जाना गलत होगा कि नहीं वो हंसनारे महाराज उसके मन में इतनी जल्दी वैराग हो ही नहीं सकता जन्म जन्म यत्न करना पड़ता है था वैराग और बाबा बोले तो दूसरी भी दुर्घटना घट सकती है क्या कहा दूल्हे के मन में तो वैराग जग सकता है साधुओं को देखकर और बोले हमारे साथ कई साधु दूल्हे का साज श्रृंगार देखकर कहीं किसी साधु के मन में विवाह की इच्छा हो गई तो राग जग गया तो क्या हो इसलिए भाई सभी को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए तो जैसी जिसकी मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र इसीलिए श्री राम अद्भुत है अद्भुत है और अद्भुत है श्री तुलसीदास जी जिन्होंने श्री राम जी का यह रूप प्रस्तुत किया एक भक्त ने कहा कि कबीरदास जी ने अपनी आनंद मस्ती के गीत गाए माता मीरा और सूर्यदास जी ने भगवान की लीला और विरह का वर्णन किया कहता रहा कबीरा अपनी मीरा सूर विरह के मारे पर धन्य है तुलसीदास पर जन जन को दिए तुम्ही जन रक्षक रघुपति रखवारे रे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र ये सिखाता है मर्यादा है इसीलिए राम जी बोले शंकर जी से कि आप भी बने हो और हम भी बने हैं तो होने को जानते रहे पर जो बने हैं तो वो नाटक तो ना बिगाड़ दे पुरस्कार तो नाटक सही निभाने से ही मिलता है और सही बात यह है कि भक्ति का पुरस्कार नाटक सही निभाने से मिलता है मोक्ष का पुरस्कार भी नाटक सही निभाने से मिलता है और भगवान से यही कहें कि प्रभु जो बनाया है उसकी बनी रहने देना और ये बनना बनकर निभ जाए बस यही प्रार्थना है शिवजी बोले तो आपको चरणों में भगवान हंसकर मनी मन बोले और बनो सी और बनो तो सब करना ही पड़ेगा अब यह मैया बोली बाबा इसके माथे पे हाथ रखो शंकर जी बोले बस तो हो गया हो गया हो गया मैया बोली हो गया नहीं रखो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं माथे हाथ दिबार शंकर जी तो सोच रहे थे कि मैया भवन के झरोके से झांके तो दर्शन हो जाए राम जी बोले ऐसे दर्शन तो हो जाता लेकिन क्या मर्यादा रहती बाबा के चरणों में जब तक मैं प्रणाम ना करू गोद में आ गए राम और राम जी जब गोद में आए तो राम जी का यह शील देखकर राम जी की यह योजना देखकर यह मर्यादा पूर्ण व्यवस्था देखकर शंकर जी तो भावमग्न हुए और ऐसे भावमग्न हुए कि समाधि लग गए आंख खोले ही नहीं शंकर जी आंख ही ना खोले और कागुसुन ये हाथ देखने बैठे थे सो राम जी का हाथ पकड़े और देखें राम जी के मुख की तरफ अब राम जी का मुख जिसने देख लिया उसकी आंख बंद कैसे हो कागुन् जी की आंख बंद हो ही नहीं बस अफलग देखे और शंकर जी की लग गई समाधि उनकी आंख खुले नहीं और कागभूसु की बंद ना हो अब बड़ी देर हो गई कौशल्याजी ने दासी से कहा ये क्या हो रहा है दासी बोली पता नहीं यही हो रहा है वहां तो नहीं हो रहा है हो सकता है ध्यान करके देख रहे हो ध्यान पर फिर बड़ी देर हुई तब मां को लगा मैया कौशल्या बोली अभी बावली इनमें एक आंख खोलता नहीं दूसरा बोलता नहीं घुसनी बोले नहीं शंकर जी आंख खोले नहीं भाव भोला नाथ को सुभाव रघुनाथ जू को शेष की गायदा गहे शिष्य सुनावे ना राम जी ने सोचा अब देखो फिर वही मर्यादा और सीमा राम जी ने बाल लीला में शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है आप अपने होने में डूब गए और जो बने हैं वो भूल गए होने को जानते रहो लेकिन उस होने में खोने की दशा ना आ जाए नहीं तो जो बने हैं वह है बिगड़ जाए यही राम जी की मर्यादा और इसलिए हाँ बाबा यहां का काम यहां के ढंग से चलना चाहिए शिवजी तुरंत सचेत हो देख देख देख लिया देख लिया देख लिया कौशल्या कौशल्या मैया से बोले सब देख लिया। सब सब बहुत जी क्या देखा हमें बताओ भरोसा नहीं होता शिवजी बोले जब ये इस बालक का जन्म हुआ तब इस रूप में नहीं था तरुण रूप था चार भुजाएं थी शंख चक्र गदा पर भैया कौशल्या बोली ये तो हमें हमें और राम जी के अलावा हमारे और रामजी के अलावा कोई नहीं जानता ये जानते ज्योति पूरे फिर सच्चे शिव जी बोले हमारे